होम इस अक्षर को उद्गिता शब्द से कहा गया उसका उपासना प्रस्तुत है उसमें गुण कहा गया रसतम गुण है गुण, सर्व काम संबंध सर्व काम आपकी सर्व काम संबंध पहले कहा था परंपरा से वाह प्राणी के द्वारा मंत्र ऋख शाम मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो रिख शाम मंत्र साध्य कर्म सर्व फलजनक है इसलिए परंपरा से वाक प्राण साम साध्य फल संबंध होने से वाक प्राण में सर्व काम संबंध हुआ और वाक प्राण ओंकार उदगित भी म के अवय वाक से प्राण से उच्चारण किया जाता है तो उद्गीत उद्गित अवय ओंकार में भी सर्व काम संबंध कहा गया परंपरा से इदानीम ओंकार से वाक प्राण द्वारा सर्व काम संबंध हितोन्तर मह वाक प्राण के द्वारा सर्व काम संबंध पहले भी कहा गया ओंकार में अभी उसी ओंकार में सर्व संबंध है वाक प्राण के द्वारा ही उसमें वासे में में मंत्र मंत्र के अनुसार कहा गया तद एतत यद रीक्ष, सामुच, कहा गया है वै वै इति वा हिता मिथुन निर्देश्य तद मिथुन निर्देश तद एत पद और अक्षर विषयत्म व्यावर्त वक्षण विषयत्व दर्शयती अक्षर प्रस्तुत है ओंकार तो तद एत कहेंगे तो ओंकार अक्षर उपस्थित हो जाएगा बुद्धि में इसको हटाने के लिए अक्षर विषयत्म अक्षर विषय तद है तत्पद पद अक्षर को विषय करेंगे ऐसा नहीं है अक्षर को विषयक व्यावर्त वक्षण विषय वाग्य कहने वाले यस्य विषये वक्षर तदयो वक्ष तिथुन निर्देश वे शब्दों मिथुन यह मिथुन युगल प्रसिद्ध है थी थी वै शुर तो क्या है वाक् प्राणस्य भाष्य मैया कित मिथुन वो मिथुन कौन है यद तो वाक् प्राणसर्वाधिक साम कारण भूतो मिथुनो सर्वाधिक के कारण है वाक सर्वसाम के कारण है प्राण सर्वाधिक साम कारण भूतो प्राणस्य ये मिथुन विबल है यत् उभयम् इति मान करके कहते यभय उपलभ्यते तदतनम समन्वय मानक वाक्या कहतेम कारण शौथ वाक प्राणे विकसाम कारण तो उत्तर वाक्य न वाक ऋ का कारण प्राण साम का कारण ये आगे स्पष्ट करते रिग इति पहले हो गए आप सर्व रिक कारणभूत तो वाक प्राण हो गए उसको स्पष्ट करते हैं इति है कारणभूत ऋख इति मिथुन है रिक शाम कारण शब्द से रिक का कारण शब्द से साम का कारण साम शब्द से कहा गया रिक का कारण है वाक साम का कारण प्राण इसलिए रिक चाम जो मंत्र में आया च प्राणच आगे रिक साम शब्द से रिक नहीं ना का कारण और शाम शब्द से शाम का कारण वही वाक प्राणा है यथा वाक प्राणो मिथुनम एवं रिक साम चंत्र मिथुनम निर्देश सामान्या मंत्र में आया यद वाघ च प्राणच रिख साम चैसे वाघ प्राण मिथुन दहे गयी जैसे रिक साम भी स्वतंत्र और एक मिथुन होगा यथा वाक प्राणो मिथुनम एवं रिक्त सामे चातंत्र मिथुनम ऐसा हो सकता है निर्देश सामान्या निर्देश सा उच्चारण किया तो मिथुनम यद वाक च प्राणच रिक्च सामच वाघ प्राण को निर्देश उच्चारण किया गया इसे रिग को कहा गया तो ऋग भी दूसरा मिथुन होगा एस शाहन पर आह न तो स्वतंत्रम ऋक्ष के साम स्वतंत्र दूसरा द्वितीय मिथुन नहीं है रिक शब्द से रिक का कारण वाग, साम शब्द से साम का कारण प्राण लेना है वही मिथुना है था वाग था से कह करके साम से जो कहा है वो रिक शब्द से रिक कारण वाग, साम शब्द से साम का कारण प्राण उसको स्पष्ट करने के लिए मंत्र में कहा गया स्वतंत्र अलग नहीं है विपक्ष दोष माह ऐसा नहीं मान कर यदि दो कहेंगे प्राण वाक प्राण एक मिथुन रिक साम द्वितीय मिथुन मानेंगे तो दो सो कहते हैं अन्यथा ही वाक प्राणस्य प्राणच ये एक मिथुनम ऋक साम च अपर मिथुनम यदि दो मिथुन चाहम दो हो जाएंगे ठीक है इष्ट में मिथुन तो है मिथुच नित्य तो शंका करने वाले कहते ठीक है दो मिथुन तो इष्ट है सिद्धांतिक नद मिथुनमित एक वचन निर्देशअपन्न सो मिथुन होते ता ता एक चान किया गया अप्रामाणिक हो जाएगा। ननु जाएगा निथुनोरअुगत मिथुन आधा एक मिथुनोरअुगत अनुगतम् दोनों मिथुन मे मिथुनत्व जिससे के गो में एक तो दो मिथुन में मिथुनत्व को ले करके एक वचन उप्य जात्याख्या बहुवचन अन्यतरस्यां जाती अभिप्रायसे से एक में बहुवचन विकल्प होता है एक वचन भी हो सकता है मिथुन कह देते तो मिथुनत्व तो जाति वाले सब का ग्रहण हो जाएगा इस ने ऐसा नहीं तस्मात वाग अधिकोन्य मिथुन शाम के के जो, नि, जो निकारण है एरी के कारण वाग साम के कारण प्राण वही मितुन है दो नहीं तद तद मिथुन एक पद्धत है वही है उपक्रम भंगात न स्वतंत्र मिथुन द्वयम अस्तित्य उपक्रम जैसे कहा वही मितुन है बाघिक प्राण साम का अक्षर उदगित उसके उपक्रम विरुद्ध होगा स्वतंत्र स्वतंत्र आकार स्वतंत्र वाग प्राण मिथुन दबाख्यमक वाकूपे वाक वाग वाकूपाणाख्यम मिथुनम् ओंकार मिथुन वो संसर्ग किम फलति ओंकार और मिथुन के साथ संबंध में क्या फल है क्या एवं तदेतन मिथुन ओम इतन अक्षर संस मिथुन है वाक प्राण ओम इस अक्षर में होता है सम्बद्ध होकर के रहता है वो सर्व काम सर्व काम सर्व कामाप्ति गुण विधान करने के लिए कहते हैं उसमें दिष्टान्त देते हैं यदा भी मिथुन समागत स्त्री अच्छा पुरुष मिथुन मिथुन कर्म करते है आप तो ताऊ अन्योन्न से काम परस्पर काम पूर्ण करते हैं परस्पर को आनंद देते हैं है दिष्टान्त दिया तदेतद तदे तदे जो वाक प्राणात्मक मिथुन ओम तस्रे सर्व कामतिशिष्ट मिथुनम ओंकार विधेयक सर्व काम आपिष्ट जो मिथुन है ओंकार में संसद होकर के रहता है इति, सर्व काम आपकी गुण विशिष्ट मिथुन ओंकार में रहने से ओंकार में भी सर्व काम आपकी गुणवत्त सिद्ध होगा ओंकार से सर्व काम आप सर्व काम प्राप्ति रूप गुणवत्तम का सिद्ध हो जाएगा टीका में कया पुनर्विधेय मिथुन न संसुष्ट अक्षर से तो ओंकार अक्षर में मिथुन का संबंध मिथुन के साथ ओंकार का संबंध कैसे होगा किस प्रकार कया किस प्रकार अक्षर से सिद्ध होगा तम ओंकार मिथुन संसार वांगमय प्राण निष्पकार वाए शब्द और प्राण से निष्पन्न होता है प्राण निष्पाद्य ओंकार में वाघ्मयत्व प्राण निष्पाद्यत्व ये दो है यही ओंकार से मिथुन ने संसुष्टत्व मिथुन वाघ प्राण मिथुन के साथ ओंकार का संबद्ध ओंकार संबद्ध है ओंकार का संबंध क्या है वाघ्मयत्व प्राण निष्पाद्यम च ओंकार में वाघ्मयत्व प्राण निष्पादत्व है तो वाघ प्राण संबंध ओंकार के साथ यही है ठीक है युद्ध काशिष्ट मिथुनमुक्त तदुपाद मिथुन सर्व काम्ति गुण विशिष्ट है यह कहा गया था उसका प्रतिपादन करते हैं मिथुनस्य से काम प्रसिद्ध मेरी दृष्टान उच्चते मिथुन काम आप में काम प्रापक तो ये प्रसिद्ध है इसी अभिप्राय से दृष्टान्त श्रुति कहते हैं प्रसिद्ध में लिखा दृष्टान सन् उच्यवाक यथोक्ताक्षर से उसके लिए सर्व काम आपित्रृत्व तो के लिए यथोक्तर से सर्व काम आप तो दृष्टान्त तो सन उचित दिष्टान्त तो कहा जाता है आगे के वाक्य से इति दृष्टान्त उचित इसका अर्थ हुआ दृष्टान्त तो में वे विवरण थे जो दृष्टान्त तो मंत्र में आया उसका व्याख्यान करते भाषा में यथा लोके मिथुनो मिथुनो का मिथुन अवयो त्रिपुंसो मिथुन ही युगल उसका उत्साहते ग्राम्य धर्मतया संयुज्यता मिथुन कर्म करते हैं, हैं, ह तरस्य परस तो पर प्राप्त कराते है, इच्छा पूर्ण इतरेतरस्पर पर मिथुनोद्वै नास्ति उत यहाँ मिथुनो समत अच्छा मिथुन द्विवचन है अभी, अभी कहा मिथुन दो नहीं एक ही मिथुन है वाक और प्राण रिक्षा को अलग मिथुन नहीं माना तो मिथुनोद्व नास्ति पहले कहा गया प्रथम मिथुनो द्विवचन ऐसे श्रां से कहते हैं मिथुनो कहा से मिथुन अवयो भाषा में कहा गया मिथुन की अवयत्र ग्राम्य धर्मतया संसान तथा तो थ व्यापार से ग्राम्य धर्म कहते किसी प्रकार व्यापार विशिष्ट होकर के संबंध होते वे शब्द अवधारण एव कार यदा वे मिश्रण सामगत यदा विवक्षित तो तो आशिष्टि जैसे स्त्री पुरुष परस्पर काम प्रापक हो करके संबंध होते समते संब इसी प्रकार ओंकार मिथुन युक्त होने से उसमें सर्व काम आप गुण है यही कहते तथा तो अनुप्रविष्टे न मिथुन ओंकार में अनुप्रविष्ट होगा मिथुन मिथुन सर्व कामाप्ति गुणवत्त है उस मिथुन से युक्त हो गया ओंकार क्योंकि ओंकार में मिथुन का संबंध अभी अभी कहा वाघ मयत्व और प्राण निष्पाद्य रूप संबंध मिथुन के साथ संबंध होने से ओंकार में भी सर्व काम आप गुणवत्व सिद्धम ओंकार से सर्व काम आप गुणवत्तम सिद्धम ये अभिप्राय इसी चिंतन करने के लिए ओंकार उपासना में ये भी एक गुण हुआ सर्व काम आपना में गुण चिंतन करना होता है सतम गुण आप गुण समृद्धि गुण सर्व काम गुण विशिष्ट ओंकार का चिंतन करने के लिए उपासना का गुण किया गया ओम उद्घित उपासित हो गया उपासनाशिष्ट सिदुपासनाथ विशिष्ट आपकी गुणेन विशिष्ट ओंकार आपकी गुण विशिष्ट ओंकार उपय उपदेश करके तदपासना फल कथ्य में तदुपासको उद्घाटता तदर्माती ओंकार का उपासक उद्घाटा सांवेदिका नाम उद्घाटता है धर्मा धर्मो त धर्म यदगात तद्धर्मा ऐसे धर्म वाला है ओंकार का जो धर्म ऐसे गुण। भी धर्म वाला होता है तब धर्म धर्म शोध अकारांत है बहुग्री समास होने पर धर्मांवला है धर्मन बन जाएगा नकारांत हो जाएगा अनिश का रहेगा अन्य तब धर्मन प्रथमांत है तब धर्मा तब धर्म तो तब धर्मान से बनेगा केवल धर्म शोध धर्म धर्म इसे बनता है बहुग्री होने से तब धर्मन प्रातिपदी हो गया अनिश्चप धर्मादनिच केवला सूत्र है तो तदर्म तब तद्धर्माती तब धर्मा सर्वनाम स्थानीचासबंधा दद्धर्मे तो उपासक से आपती गुण वैश्विकुक्ति उपासक में ओंकार का जो धर्म है गुण है अपतिगुण वैशिष्ट्य आप गुण संबंध का कथा नहीं आपहिता हे में कहा गया यह विद्वान ओंकार गुणवैशिष्ट जानता हुआ अक्षर उद्गी की उपासना करता है भवति एकदक्षर का प्रापक प्रापक होता है। प्रापक होता है। है। भाष्य में यजमानस्य भवति यजमान के काम उदृतम उपास्त युणबले ओंकार उपासना करता है तथोकम फल उदातक फल है कि प्रापक हो फल होता है यजमान ठीक है मैं आपते वक्तव्य कथन तो आपहिता इतम वो फल प्राप्त करेगा उपासक कर, उपासक कर फल प्राप्त करेगा तो आप धातु से त्रिज प्रत्यय करेंगे तो आपता बनेगा आपत्री आपता बनेगा तो आपहिता निजंत करके कैसे बनाया आप धातु से नीच करेंगे आप ही से त्रिज करेंगे तो आपता बनेगा तो प्रापक कैसे हुआ प्राप्त करना चाहिए प्रापक स्वयं प्राप्त करता है इत्युतम तथा यजमानस्य भवति यजमानस्य प्राप्तो प्राप्त स्वयं प्राप्त नहीं करता है वो उपासना कर्म करते समय उद्गाता चिंतन करता है तो यजमान को ये फल प्राप्त होता है ऋत्वी जो कर्म करते समय उपासना चिंतन करेंगे उस काल में वो फल कर्म का फल जैसे यजमान को प्राप्त होता है उपासना का फल भी यजमान को प्राप्त होगा इसलिए निपात निपातु अवधारणार्थु आपयिता हे निपत अव्य निपत तो अवधारण अवधारण यो निपत अवधारण अवधारण एव कार्य आपयिता आत्तिगुणवद उदीठम उपस्ते उदीत उपास्ते उदीत क्या है भाग उदी उद्गित तद अवयूतम पहले चल रहा है उद्गी के अवय ओंकार को ही उद्गी शब्द से कहा जाता है आपती गुणबकार उपासना था? कथम उपासिता तदगुण भवती इत आसंख्या आपती गुण वो ओंकार उपासना करता है वो तो ठीक है किंतु उपासना करने वाले को गुण कैसे आपती, आपती रूप गुण कैसे प्राप्त होगा इत आसंख्या भाष्य में तम यथा यथो उपास्यते तदेव भूदगल मुद्गल उपनिषदे उसमें कहा गया तम यथा यथा उपास्यते तदेव भैसे जैसे जिस गुण विशिष्ट रूप से उपासना करता है तदेव तद गुण विशिष्ट होता है मुद्गल उपनिषद के तीन तीन संख्या नंबर है यथा यथा उपास्यते तदेव होती जिस गुण विशिष्ट उपासना करता है ऐसे गुण वाला हो जाता है जैसे अहंग्रह उपासन करता है अहमस्वी ब्रह्म तदेव तो होती जैसे गुण चिंतन करेगा वही फल प्राप्त करेगा उपासना तो के अनुरूप ही यदुण विशिष्ट उपासुण विशिष्ट होती आपति गुण युक्त आपकार का उपासना करने से सेम आपति आत्म वाला हो जाता है उत्तर से गुणांतर विधान तात्पर्य दर्शयती आगे ग्रंथ वक्ता तात्पर्य अन्य गुण विधान करने में लिखा ते भाष्य में हो। विधान करना समृद्धिपगुण विधानसतम आव काम प्रापक और समृद्धि तर समृद्धिगुणवत्व अणिकश्य परहती है शंका है ओंकार में सम्बुद्धि गुणवत्त ये तो प्रसिद्ध प्रामाणिक नहीं कोई प्रमाणिक में नहीं शंका करके शंका का परिहार करते कथम तद्वा तदुभा एत प्रकृत ये ओंकार अनुज्ञाक्षर अनुमति देने के अक्षर चतत चरम चनुज्ञाक्षरम कर्मधारे अनु सा तत् नीलम च उत्पलम् च नीलोत्पलम ऐसे कर्मधारे में विग्रह होता है यहाँ अनुज्ञा शब्द फिलिंग है अक्षरम न पुंथक है इसे अनुज्ञा सा के अनुसार सा अनुज्ञा अक्षरम च तत् अक्षर है अनुज्ञा अक्षर कर्मधारे समाज है विशेषणम विशेष न बहुलम मंत्रण तदाइस समृद्धि कामद विद्वाक्षरम उद्गत मुस्ते समुद्धि यह समृद्धि है समुद्र उद्गित समृद्धि गुण यह गुण वाला भी है यह अनुज्ञा समर्धयिता जो अनुज्ञा है वे समृद्धि है समर्दयिता है कामना काम जो विद्वान इस अक्षर उद्गी को उपासते एव उपास समृद्धि गुण विशिष्ट उपासना करता है वो समर्दयिता समर्धता सम बढ़ाने वाला होता है भाष्य में समृद्धि गुणवांश्योकार कथम तकृत अनुरम टीका में तदयोर तो ओंकाराख्यम उंकारा, अक्षर विषय तेनाशति तद वै, तद एतत ये तद एतत देते सेते स्मृत वे शब्द मंत्र अच्छा मंत्र में थोड़ा सा पहले रहा तदवेतुक्षर ये तद एतद यह ओंकार अनुज्ञाक्षर यद्य किंच अनुजाना ओम दाहा। ये मंत्र का समय यहाँ से कहा था तदवे तद अनुर क्योंकि यद्य किंच अनुजाना जिस किसके लिए अनुमत होता है अनुमति देता है ओम इते वाहम कहता है कोई कहता है कुछ कहता है तो ओम मतलब ठीक है ओम इसे कहा करके लोक में भी कहते है स्वीकार करने के लिए कहते हैं इसलिए अक्षर एक समृद्धि यदनुज्ञा फलताद विद्वान्ग्त उपासवर्धयता काम नाम का समर्दयता वर्धक होता है तमृत्यर्थद आयादेश्ञलोपेखा है स्मृति ये स्मरण करने के लिए अन्ज्ञाक्षर एक विगृह्य विवक्षित अर्थन घटयक्षर का विग्रह बताते भगवान भाष्यकार अन् अक्षर चुज्ञा तुज्ञाते प्रश्न पूर्वक प्रसिद्ध उपन्नस प्रश्नकर्क कथन करते ये प्रसिद्ध हे कथम अनुतिहा थम अनुज्ञा प्रश्न हुआ आसूति रे वसुति ही स्वयं कहती है यद्य किंच, इसका किंच है। जो कुछ अनुमत देता है अनुमति देता है लोक में तो कहता है ओम कहता है यद क्या है ज्ञानम धनम अनुजानाती कोई ज्ञान प्रदान करने के लिए कोई धन प्रदान करने के लिए अनुमति देता है कोई याचक आया हमको कुछ धन चाहिए अथा कुछ विद्या चाहिए ज्ञान चाहिए तो अनुमति देते तो कहते ओम तो अनुमति देता है कौन ऐसा में देता है विद्वान धनी वा धन देने के लिए धनी ज्ञान देने के लिए विद्वान त्र अमति कवन ओम तदेव आह अनुमति कर्तव्य ओम कहता है लोक में ये प्रसिद्ध है। हे तुमति कवन त्र जो दिया है, त्ञान धनुक्ति तस् धने वा तदित अमंत तदाह। अनुमत कहता है साधारण नोच्य अनुमति का जो विषय ज्ञान अथवा धन उसको कहता है ठीक है ओम ओंकार से अन्ज्ञाक्षर लोक प्रसिद्धिवत वेद प्रसिद्धि समुच्चनोते ओंकार अनुज्ञाक्षर ये लोक प्रसिद्ध है लोक में देते समय ओम कह देते इसी प्रकार वेद प्रसिद्धि का भी समीक्षा करते हैं वेद में भी प्रसिद्ध है तथा ओम हो इत्यादि टीका में आया ठीक है कत देवा याज्ञ मल्क्य कतव देवाकल्य ने पूछा कितने देवता है साकल्य ने पृे त्रय त्रिशद्य ने प्रत्युते ठीक है याज्ञव्या साकल्यक ओम ओम साकल्योज्ञान पुनः कत्व प्रश्न फिर कितने देवता है तो याज्ञवन का षड उत्तर देने पर फिर साकल्य का ओम प्रतिवचन सती ओमेशाया बृहदारण्यक्य बृहदारण्य के प्रसिद्ध ओंकार प्रतीक अनुमति के लिए के लिए जाता है ये संवाद में, के में, में। ये भी प्रसिद्ध है में य किंच अनुजानाति किच अतिम तदा में आया लोक प्रसिद्धि में प्रकटये लोक प्रसिद्धि को ही स्पष्ट करते भाष्य में तथा चोके तदेव धनम गणम लोक में भी स्पष्ट करते आपकी धन में लेता हूँ ओम इतिहा ओम ओंकार से लोक वेद प्रसिद्धि कथम समृद्धि गुणकत्व ठीक है ओंकार अनुज्ञप है अक्षर लोक प्रसिद्ध है और वेद प्रसिद प्रसिद्ध है लोक वेद प्रसिद्धि से ओंकार में अनुज्ञा तो सिद्ध हुआ कि समृद्धि गुणकत्व ओंकार में समृद्धि कैसे होगा समृद्धि गुण यसे ओंकार से तत् समृद्धि कैसे रहेगा अक्षर मे इशक्या अतंत्री उग्रे उमृद्जा यदनु मंत्रि कर्मधार सामसो कर दिया अनुा यदनुज्ञा नहीं तो अनुज्ञा श्रीलिंग है यद उसका विशेषण नहीं बनेगा समस्त हो जाने से या अनुज्ञा तो यद अनुज्ञान युज्ञा सु कर्म धारा हो जाएगा कर्मधारा जैसे जाते कर्मधारे में पुंबत हो जाता है पूर्व पद या किसान पर यद हो जाएगा या अनुज्ञा सा समृद्धि जो अनुज्ञा है वही समृद्धि है तन मूलत अनुज्ञा समृद्धि के मूल है अनुज्ञा टीका वो शब्द वो है शब्द समृद्धि शब्दाद पर समृद्धि भी है ये ओंकार समृद्धि गुण वाला भी है अपी शब्दी समृद्धि के बाद संबंध करना क्योंकि सब काम सवका गुण का था समृद्धि गुण भी है भी उनका रही समृद्धि का मूल जो इसे अनुज्ञा कोई मांगता है देता है वो समृद्ध होता है ज्ञानी धनी कोई मांगता है याचना करता है वो देता है तो समृद्धि होती तो समृद्धि का मूल है अनुज्ञा अनुज्ञा य समृद्धि मूलत्व साधी समुद्धि का मूल है समृद्धो ही समृद्धो समृद्धि ने समृद्धो ही भाष्य में दिया है समृद्धो ही अनुज्ञान ओम अनुज्ञान ददाती समृद्धो ही ओम इतने अनुज्ञान ददाती ओम इतने अनुमति देता है तो समृद्ध पर ओम इतने अनुज्ञा देता है ओम इतने अनुज्ञा देता है देता है विद्या दान करता है धन दान करता है तो समुद्ध होता है अनुज्ञा य समृद्धि के प्रति कारण तेना समृद्धि के प्रति अनुज्ञा कारण इसे अनुमति देता है अर्थात दान करता है तो समृद्ध होता है समृद्ध होने पर ही अनुमति दे सकता है अपने पास धन है विद्या है तो अनुमति देगा देने के लिए दान करने के लिए नहीं तो कैसे देगा तो जैसे देता है दान करता है ऐसे उसके समृद्ध भी होता है अनुज्ञा है समृद्धि के प्रति कारण अनुज्ञा कारण हो गया समुद्धि के प्रति समृद्धि कारण होने से समुद्धि रूप हो गया अनुज्ञा समृद्धि रूप है समुद्ध ते सती ओंकार है अनुज्ञा रूप ओंकार से तदात्मक से समृद्धि गुणवत्त ओंकार भी तो है अनुज्ञा रूप इसे तदात्मक से अनुज्ञात्मक अनुज्ञा स्वरूप ओंकार भी मैं समृद्धि गुणवत्त सिद्धम अनुज्ञा समुद्धि के प्रति कारण है तो समृद्धि रूप हुआ ओंकार है, तो वो भी समृद्धि गुणवत्त सिद्ध हो गया भाषे में प्रश्न होती है समर्दयिता फलवाक्यम मंत्री समर्थयिता कामती ये फलवाक्य फल कथन पर सर्परा समर्दयिता फलवाक्यम तह इसमें कहते समृद्धिगुणोपासकर्मा सन्दयता हि काम यजमान सब तद्वान्र मुद्दी उपास पूर्ववत समृद्धिगुणोपासक समृद्धि जैसी उपासना करेगा यदुण विशिष्ट उोपास तदगुणवान भवति पहले आया यथा यथा उपास्यते तदेव होती तदर्मा इस समृद्धि गुण धर्म वाला होता है स धर्म यश स तद धर्म समृद्धि गुण धर्म वाला होता है होता हुआ समृद्धि गुण वाला होने से समृद्धता भी कामान यजमान से होती यजमान के जो काम के समर्द वर्धक होता है यह तदव विद्वान समृद्धि गुण वाला अहंकार ऐसा जानते हुए जो उपासना करता है इत्यादि पूर्ववर्त है जैसे पूर्व में कहा जैसे उपासना करता है जैसे फल प्राप्त करता है यहा यथा उपास्य है तद ही होती इत्यादि पूर्ववर्त है ठीक नहीं अस्क्ये इति आदि पद जात जैसे पहले आया था आप हीता वै काम होती वो आप कामानं हाँ कामना पूर्वमाया था तो यहाँ आ गया समर्धिता वे हाँ कामना एक प्रकार अस्थ वाक्य आपयिता हाँ पद जात संवर्धेता इत्यादि पद जातु आपहिता इत्यादि पूर्वव्याख्यम पहले जैसे आया था आप भी कामना भवती यजमान प्रापकत्व होता है इसलिए यहाँ भी वर्धक होता है इसलिए काश्चिम इत्यादि पूर्ववत आप भी कामना भवती है विद्वान पहले आया था सप्तम मंत्र वो जैसे व्याख्यान हुआ था इसी प्रकार यहाँ व्याख्यान समझ लेना सफल उपाससन मुक्त फल उपासन गया तीन गुण हो गया और और काम रसतम रूप गुण ओंकार से गुण त्रैवत सफलम उपासना कहा गया तथा तो वक्तव्य अभा आगे कुछ कहना नहीं उपासना समाप्त हो गया फल कथन कर दिया ओम तद अक्षर उद्घित उपासित उत्पत्ति विधि हुई गुण विधि के लिए तीन गुण कह दिया और फल कथन भी कर दिया तो फिर अब कुछ कहना नहीं रहा तो ते न इम त्रय विद्या इत्यादि आगे मंत्र इत्याद है ते न इत्यादि वाक्यम अनर्थकम व्यर्थ उत्पत्ति विधि गुण विधि फल अधिकार विधि सब हो गया आगे व्यर्थ इतना दानी अक्षरम स्तौती उपास्यवाद प्ररोम कर्म विधि में भी उत्पत्ति विधि विधि अधिकार विधि सब होने के बाद भी अर्थवाद वाक्य आता है विधि की स्तुति अधिकारी शीघ्र प्रवृत्त होता है स्तुति करते हैं। जैसे कर्म में अर्थवाद स्तुति के लिए यहाँ उपासना के लिए भी अक्षरम स्तौति ओम इसे अक्षर की स्तुति करती है उपास्यवादना प्रवच्णा के लिए टीका में स्तुतिर अन्य स्तुति कहते हैं स्तुति का भी कोई प्रयोजन होना चाहिए व्यर्थक्य स्तुति करते है ऐसा संख्या कहते उपास्यवाद उपास्य है इसे स्तुति करते हैं प्रवचन प्रश्न पूर्वक प्रकटय करने के लिए करते हैं प्रवचन है प्रश्न करके स्पष्ट करते कथम ये हुआ तेन अक्षरणा तेनाली प्रकृत ऋग यम मंत्रिखाइय वर्तते विद्याजुषा तीन विद्या, तीन वेद में आने वाली विद्या तीन वेद में रहने वाले विद्या जो कर्म भीत कर्म है संसती ओम इति उद्घायती ऐसे ओम कह करके इसे मंत्र श्रवण करता है स्तुति करता है उद्गान करता है एतस्य अक्षर से इस अक्षर ओंकार की पूजा के लिए महिम्ना महिम्ना महिमा से महिम्ना इसके इसके लिए करता है सार रूप से ये उनका कर स्तुति करता है मंत्र कर्म करते समय भाष्य में तेना प्रकृत न कार्थ ओंकार अक्षरण कार्य ऋदादि त्रय विद्या वर्तते त्रय शब्द से विहित विहित ठीक है वर्तते संबंध हुआ त्रय विद्यापचारि विद्या में यहाँ कर्म लेना गौणा मुख्या विद्या विद्या नही लेकर के कर्म लेनाथ किमिति श्रुतम त्यक्ता व्याख्या थे श्रुत विद्या उसको अर्थ को त्याग करके कर्म क्यों ऐसे व्याख्या अच्छा करते ऐसा से कहते नहीं तय विद्या ओम इति आश्राव थी ओम संसती आगे कहा गया है ये तो कर्म करते समय ओम कहकर मंत्र गान करता है स्तुति करता है उदगान करता है कर्म के लिए न की विद्या, विद्या त्री के लिए नहीं ही वर्तते तो है व्यापारी ऐसा नहीं है इसलिए तय विद्या विहित कर्म कर्म करते समय इसे ओं करके कर्म किया जाता है ठीक है तस् स्वरूपलाभ से अनादिव हेतुअनपुष तसा विद्या तय विद्या वेद स्वरूप उसका प्राप्त होने से हेतु क्या अपेक्षा नहीं तो वेद के आरंभ करेगा वेद का आरंभ के स्वरूप लाभ अनादि कारण क्या अपेक्षा नहीं ओमकार कह करके आरंभ करेगा वेद का आरम्भ नहीं वेद तो अनादि हेतु क्या अपेक्षा नहीं है हाँ कर्म के लिए हेतु क्या अपेक्षा कर्म जो आरंभ करता है तो ओम कह करके वेद का उच्चारण आरम्भ होगा वेद का नहीं होता है वेद तो अनादि तस्यात्री विद्या स्वरूप लाभों से अनादित्व न उसका तो स्वरूप लाभ अनादिकाल से हेतु की अपेक्षा नहीं अनादि होने से जो साधि है वो कारण की अपेक्षा करेगा कर्म आप कथम आश्रवनादि फिर आत्मा नदी विद्या आश्रावण संसन उद्गान के द्वारा अपना स्वरूप का प्राप्त नहीं करती अनादि होने से तो कर्म के ऐसे स्वरूप को प्राप्त करेगा आश्रावण के द्वारा ऐसा शंकाओन कहते कर्म तो था प्रवर्त प्रसिद्धम कर्म तथा प्रवर्त प्रवृत्त होता है ओम आश्रावी स्तुति करता है उद्घाटन करता है तो कर्म इसे क्या जाता है प्रसिद्धि प्रपंच प्रसिद्धम का तो कथम प्रश्न कथम उसका उत्तर ओम इति आश्रावती ओम इति ओम इति संसतिमित उदाट ओमिते संसदि उद्गायति ओमी आश्रावमी संसति ओमीतिद्गायी टीकाने आधरवदगात्रह दश पुनसादिषसंभवाद अग्निष्टमादिशूच संभवाद तृतयारहारा लिंगादेण प्रवर्तम तय विही कर्म सोमयाग प्रतिमयाग्य जो आश्रावती संसति उद्घाटित तीनों कहा गया आध्व हौत्र उद्घात्र समाह उदाह उद्गान करता है की और के। और ऋग्वेद है सांवेदिकेदिक के यद्वर्य को कहते ऋग्वेद कहते है होता अधर्यु इति हेतु कर्म होता हौत्रण सहारेला ऋग्वेद नहीं का कर्म बेदे, बेदे के होता का कर्म साम वेदिक उद्गाता का कर्म तीनों कर्म का समा, समाह पुनवास में नहीं होता है असंभव अग्निशवादि सोमयाग में संभव है यहाँ तीनों मंत्र कहा गया तीनों कर्म तीनों ऋत्व का समाह तृतीय समाहिंगातिंग ज्ञापक है ओंकार प्रवर्तमान त्रय विहत कर्म वेद त्रयक कर्म ओंकार से प्रवृत्त होता है सौमयाग प्रतिभाद इसलिए भाषा लिंगा चौम्यागम्यू लिंग संसति ओम उद्घाती कर्म सोमयाग श्रव्वन कर्मती न्यायादकार वैदिकतुति कर्म ओंकार नहीं किया गया ऐसा जो कर्म है कृतम कर्मणि कर्म ओं ना ओं यंकृत न ओंकृत अणत जिस कर्म में ओंकार उच्चारण नहीं करता है स्रवत नष्ट हो जाता है फल नहीं देता है तो नष्ट हो जाता है वैदिक कर्म ओंकार से स्तुति विधायक कृत्वा के कहाथितई अचितीका ओंकार के लिए टीका में कथम पुनरअक्षर कर्मण पूज्य कर्म के द्वारा अक्षर की पूजा कैसे होगी परमात्मा परमात्मा परमात्मतीक प्रतीक तो प्रतीक हो गया तो कैसे क्या हो गया तो पद परमात्मा ने सा ओंकार की जो स्तुति है वो तो परमात्मा की स्तुति है परमात्मा ने ननु न परमात्मा से आराध्यते तरी तत्क तो तेन परमात्मा चरा कर्म के द्वारा आराधन पूजा परमात्मा की होती है तो परमात्मा का तो प्रतीक अक्षर तत्प्रतीक तो तेन, तेन कर्मणा आराधन साध अक्षर का ही आराधन पूजा हो तो यदि कर्म के द्वारा अक्षर की पूजा हुई न से ईश्वर से आराध्य थे फिर तो क्या वा कर्म के द्वारा अक्षर की आराधना हुई ईश्वर की नहीं हुई, विदि कर्म की हुई, ईश्वर की नहीं नही विन कर्मण आराधना ओंकार से न ईश्वर से आराध्यते प्रमाण ओंकार की पूजा हुई ईश्वर की नहीं हुई कोई प्रमाण नहीं तक साकर्मा तमभ्यर्च सिंधति मानव गीता में कहा गया अपने कर्म के द्वारा परमात्मा की अभ्यर्चना पूजा होती है अपने वर्णश तो कर्म करना ही परमात्मा की पूजा है, परसी भगवान वासीपदेशन मिता वेदो निधीयता तदुदीत कर्मस्वुष्ठीयतापति काम्य मज्यता अपने वर्णश्वरी की पूजा है स्वर्मण तो तमच मानवा सिद्धि में बिंद सि को प्राप्त करते हैं ठीक है वर्णाश्रम विहित न कर्मणा वर्ण और आश्रम के लिए विहित जो कर्म उसी कर्म से ईश्वर प्रसाद वही ईश्वर की प्रसन्नता है तत्प्रसादात तत्फल करता प्राप्त होती परमात्मा की प्रसन्नता से कर्ता वही फलों को प्राप्त करता ये भगवता उतार तो भगवान कृष्ण ने कहा ईश्वर पूजा कर्म गम्य जो कर्म है ईश्वर पूजा के लिए तथा तत्प्रतीक ओंकार ओंकार पर प्रतीक इसलिए ओंकार की पूजा के लिए कर्म वही परमात्मा की पूजा है जो गया और ये भी अपुभूत धर्म तपसहरी तो साधन प्रभवितंसाम वैराग्यादि चतुष्टेण परमात्मा की प्रीति के लिए उसे साधारण चतुष्ट संपन्न भी होता है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधन है अपने वर्णा धर्म करना वैदिकम कर्म अक्षर पूजा अक्षरम तत्व विधान तरण स्थिति पारमार्थिक एक अद्वित ब्रह्म है उसमें वर्णाश्रम आदि भेद नहीं है वो ठीक है उसका ज्ञान के बिना उसकी प्राप्ति नहीं अप्राप्ति जैसा अनाधिकार से ज्ञान के लिए साधन श्रवण वन आदि उसके लिए अधिकारी होनी चाहिए साधारण चतुष्ट संपन्न अधिकारी है साधारण चतुष्ट संपन्न होने के लिए ये सब कर्म व्यावहारिक वर्णाश्रम भेद तद्भित कर्म सब आवश्यक है करना होता है कुछ लोग को नहीं समझ करके जहां वर्णाश्रम का नाम लेंगे वो कुछ लोग इसे कहें क्या है ब्रह्म एक अद्वित्य है उसमें क्या वर्णाश्रम है क्या वर्णाश्रम का नाम बार बार लेते हैं एक अद्वित है, कुछ नहीं वो तो है वो अद्वितीय कुछ नहीं है उसका ज्ञान चाहिए ज्ञान क्यों ना ब्रह्म तो अनाधिकार से है वो आपको ज्ञान साक्षात्कार हो तो उसका प्राप्त है और ज्ञान से ही बंधन है स्वरूपा ज्ञान तो बंध स्वज्ञान नित्य मुक्तता अज्ञान से ही बंध अज्ञान से मुक्त नित्य मुक्त है तस्मा जानिया जे है, को जानी ज्ञान नहीं बंधन अद्वितीय उसमें कुछ वर्ण आसम भेद मनुष्य पशु पक्षी भी नहीं तो अपने को मनुष्य यदि कोई मानता है तो यदि मनुष्य मानता है तो वर्णाश्र भेद क्यों नहीं रहेगा कोई यदि पशु कह दिया तो कष्ट होता है ये पशु वो सही नहीं होगा तो मनुष्य में हूँ ऐसा अभिमान है तो वर्णास्म अभिमान रहेगा है ही और कोई अपने वर्ण को छिपाने के लिए विकृष्ट हो तो वो कहता नहीं छोड़ दो तो वर्णाश्माश्र नहीं रहना चाहिए कुछ लोग ऐसे कहते हैं कहीं कहीं शास्त्र में कभी व्यवस्था विचार आया उसको सुनते ही कोई लोग क्रुद्ध हो जाते है दुखी हो जाते है क्या वर्णाश्मा रहते है एक द्वितीय ब्रह्म क्या वेद बुद्धि अभी तक नहीं गई तो क्या वेदांत साभ है भेद बुद्धि चले जाए पार्थिक अद्वितीय ब्रह्म है वो ठीक है ज्ञान हो जाए तो कुछ नहीं मनुष्य पशु पक्षी भेद भी नहीं, जड़ भी नहीं। है जड़ चेतन भेद वेद नहीं है एक अद्वितीय ब्रह्म वो सबको मालूम है शास्त्रकारों को सब मालूम है फिर उसको प्राप्ति के लिए ज्ञान है ही है ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन चाहिए कभी साधन उसके लिए वर्णाश्य में धर्म वेद में भी है इसलिए भगवान भाष्यकारि वि में पहले कहते वन्नाश्रम रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार ब्राह्मण क्षेत्र के लिए का उनके अधिन में वर्णाश्रम धर्म की रक्षा वही धर्म है वन्नाश्रम को लोप करके कोई धर्म नहीं है और धर्म की आवश्यकता तभी है ज्ञान प्राप्ति के लिए जिसको ज्ञान हो गया अहमअ्रह्म साक्षात कर उसके आगे कोई धर्म वर्ण आश्रम कुछ भी नहीं मनुष्य पशु पक्षी जड़ चेतन कोई भेद नहीं दी है उसमें भेद कुछ ही नहीं तो ठीक है उसके पहले ये सब आवश्यक है ये इसके अनुसार ही वैदिक मार्ग में जाने पर चलने पर शास्त्रीय मार्ग से अंत शुद्ध होता है उसी मार्ग से वर्ण आश्रम धर्म करने से ही ईश्वर की प्रसन्नता है पूजा होती है उसको उल्लंघन करने से पूजा नहीं होती है। अभी विधांत स्तौती कहते किंच एतस्य दि ये ही। तथा एतस्य यजमानादि तथा अक्षरस्य प्रस है सार बीवादीरस निर्मतेन हविवादी रस के रसे से होता है हवि उसके द्वारा याग क्रियते याग क्रियहुमादि ओंकार अक्षर के पास है, तत से है, ततो से से अन्नम उत्पन्न होता प्राणी से प्राणीर यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है उच्चते अक्षरस्य अत्यतेम अति जमान प्राण को महिमा शब्द से अक्षर अच्छा तो से रसायन ईदि रसि हवि के द्वारा रसायन ऐसी परमात्मा की पूजा होती है कर्म किया जाता है में यजमान आदि में यजमान आदि आदि शब्द से पत्नी गृह यजमान पत्नी भी कर्म के लिए सहायक किया है प्राणी स्त्रीतम कर्म यजमान आदि ही स्त्री भीत कर्म होता है कर्म तरमा तथा तथा एतस्य यागादि वर्तते होता है प्रभु तो होता है यथा अक्षर विकारे यजमानदि प्राणी ही वैदिक कर्म प्रवृतरे अक्षर के विकार है यजमादि प्राण से वैदिक कर्म होता है इसी प्रकार रस से विदि से रस से निवृत हवी हबी के द्वारा ही कर्म होता है हविषात्र हविषा तय भीतम कर्म वर्तते जैसे पहले कहा था कर्म वर्तते कथम ऋत्विकादि प्राणान हवि अक्षर विकार ऋत्तिगा प्राण अक्षर का विकार है और अस भी हवि अक्षर का विकार कैसे होगा से कहते याग होम आदि अक्षरण क्रिय थे अक्षर के द्वारा याग होमादि होगा वो याग होम आदि अपूर्व होकर के आदित्य के पास जाकर के उसे बृष्टि होकर के फिर प्राण भी अन्न होता है इसलिए प्राण होम के साथ अक्षर का संबंध हुआ आदि शब्द अनुक्त वैदिक कर्म संग्रह जो कर्म जितने कर्म वृष्टिया क्रमेण वृष्टिया क्रम से ऐसे क्रम जिसे आदि शब्द अनुक्त वैदिक कर्म संग्रह थोमा ये आदि लेना याग होदि आदिश्दे अतने वैदिक कर्मणा तस्माहृत इदिस्मृत यक्रिया अग्नो प्रास्ताहूति समादी आदि वृष्टिर तथा प्रजा अग्न आहूति प्रक्षिप्त सम्यूपतिषते आदि की स्ुति होती आदि की आदि से वृष्टि वृष्टि सेन्न तजा तस्म आदिपतिषे तत्व वृष्यादिक्रमण प्राण अन्न चा वृष्यादी आदिश्देना प्रजांचकर अन्न क्यूत्पत्ति केले उपकरण प्रजा उत्पत्ति सौकलना तथा कथमेत अक्षर से महमना अक्षर महिमना अक्षर रशन के एक शाह कहते हैं प्राण ही अन्न च यज्ञ स्थाएते प्राण से अन्न से यज्ञ होता है इसलिए कहा गया अच्छे अक्षर से रसेना अक्षर से महिमना का तो यजमान आदि के प्राण अक्षर से रसेना अक्षर के परिणाम वृहवादी रस है अक्षर से कर्म होता है कर्म से वृष्टि वृष्टि होकर के वृहबादी से रस बनता है तो रस कहे भी अक्षर का परिणाम हुआ प्राण भी देह से भोजन करने पर ही अन्न सेवन करने से ही प्राण होता है इसलिए अक्षर भी का परिणाम प्राण है अक्षर का परिणाम रस भी है प्राणी अन्न चाहते अत उचित अक्षर से रसेना अक्षर की महिमा प्राण परिणाम प्राण और रस से यज्ञ होता है ओ आख्या माने क्रमकोबल्रिियाम ब्रह्मषदम महं ब्रह्म निराकुरा मां ब्रह्म निराको निराकरण निराकरण मे अस सदात्मन य उपनिषत्सु धर्म ते संतु ते मयी सन ओ शांति शांति शाति